सर्वं मानी चक्षुस्तम चर्वा ब्रह्मोपन मान ब्रह्मया महिलास्तुआनस्त ओम षत्धर्मास्तेमवेद्य के द्वितीय खंड तृतीय खंड के प्रथम माते बाक्य भाष्य के अवतरण को विचार कर अभी अवतरणा से पूरा हुआ नहीं है तो मीमांसक उन्होंने कहा था कि कर्म ही फल देता है तो ईश्वर के नाम की आवश्यकता नहीं को दिखा दिया समझाया गया कि ईश्वर के बिना काम नहीं, नहीं चलता कर्म नष्ट हो जाता है और जड़ है उसको पता नहीं होता कि फल का समय हो गया इसको फल देना है फिर उन्होंने एक शंका उठा यदि कर्म तो पता नहीं तो जीव बुद्ध पता होता है जीव चेतन है अपना कर्म का फल ले लेगा तब कहा जीव को भी पता भी नहीं अगर पता होता तो पाप कर्म का फल लेगा यदि स्वतंत्र होगा कर्म फल भोगने में पुण्य कर्म का फल तो ले लेगा ले। पाप कर्म का फल लेना नहीं चाहता क्यों तो भोगना पड़ रहा है इसका मतलब फल फलदाता पूरा होगा जो फलदाता है ईश्वर तो फल है इस सिद्धांत ने कहा उसके पश्चात मैंने आत्मवादी ईश्वरवादी आ गए किंतु द्वैतवादी वो चल रहा द्वैतवादी उनका कहना है ईश्वर तो है ईश्वर इंदुरा काम नहीं चलता है क्षितिव बुरा अधिक कर्फ्यूजन कार्य तो स्वत घटवत ईश्वर को मानते हैं किंतु आत्मा में भेद है कि आत्मा अलग है वह आत्मा अलग है तो आपका वास्तविक भेद मानते हैं वो लोग सिद्धांत कहते भेद तो है शरीर भिन्न भिन्न भिन शरीर होने के कारण भिन्न भिन्न आत्मा प्रास्था है वो ठीक है कि वास्तविक भेद सिद्ध करना संभव है आत्मा शरीर को हटाकर की तरह देखना तो आत्मा आत्मभेद हो सकता है कि नहीं हो सकता है थोड़ा सा शरीर सूक्ष्म शरीर शरी दोनों हटा रहे इसलिए तीन विकल्प किया था क्या आत्मा माने क्या जीव समाज आता क्या करना चाहते बुद्धि में प्रतिबिंबित चेता मानी सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो स्वर्ग जाने वाला आने वाला जो सूक्ष्म से विशिष्ट हो उसको जीव मानते हो अथवा थोड़ा शरीर घेरे में पड़ा हुआ को जीव मानते हो तो माने वो दोनों के दोनों में सिद्ध साधन दोष तो, उसको तो हम माने रहें अलग है उपाधि विशिष्ट है चाहे सूक्ष्म से विशिष्ट हो चाहे छोड़ शरीर विशिष्ट हो उपाधि विशिष्ट है वो तो, उसको तो हम अलग मानते हैं उपाधि युक्त हो किंतु तृतीय जो ये दोनों शरीरों से अतिरिक्त तो हो और आत्मा से भी भिन्न हो ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा उसने ऐसे से दोष दिया था कोई तो वास्तव में आत्मा ही है ये उपाधि के कारण से भिन्न तो प्रतीत हो रहा है ये सिद्धांत का कारण था ये चल रहा था तो भाष्य ना ये तेरा प्रत्येक ज्ञान और भेद ज्ञान वेद कर्म वेद शक्ति भेद आदि कई कहा जीव और ईश्वर में भेद है क्योंकि यह अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है यह अल्पशक्तिमान है वह सर्वशक्तिवान है उसका कर्म शानिधि मात्र से जगह हो जाता है और इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है बहुत सारे भेद के लिए स्त दिया था जितने दिया था वो खंडित हो गए क्योंकि औपहारिक काल में ये सब घट जाता है मास्क भी नहीं घटेगा एक सौक्ष्म चैतन्य सर्वतत्वादी अनुशेषा भेद प्रभाव देखो सूक्ष्मता अंतर्यामी में भी है और जीव में भी है जीवी को दिखाई नहीं पड़ता सूक्ष्म है चैतन्य दोनों है और सर्वग्रम तो विभूमान है सभी ने जीव को क्या माना है के आदि विभू मानते हैं व्यद्यपि तो इस बात फिर व्यापक मानते हैं इत्यादि समान है अभिशेष भेद हित्व तो। जब समान है तो भेद के कारण क्या मिलेगा भेद हित तो इसलिए उपाधि घटाकर देखने पर जीव जिसको बोला जा रहा है उसमें जीवत्व तो ही नहीं घटा उस काल में वो अंग नहीं होता ये कहा विक्रियावत्ते तत्व का अगर क्रियावान समझोगे इसको तो विकारी होगा तो क्या वो अनित्य होगा जो जो विकारी होता है वह हो होता है ऐसे कहा टीका केन्चर नव मोक्षे क्रियादि विशेष न इश्यते टीका सभी वियों का एक ही मत है मोक्ष अवस्था में आत्मा को क्रियादि से युक्त कर्तव्यूप से नहीं माना जाता नहीं मानते कोई भी नहीं मानता केवल हमारा ही सिद्धांत नहीं है जो कुछ है ये जो जागृत स्वप्न का खेल है जितने भी ये भेद है अभेद है जो भी बोल रहे हैं वास्तव में मोक्ष अवस्था को जब देखते हैं तो मोक्षे सर्वे सर्वेदेव वादी तो भी जितने भी वादी है आत्मा के मान आत्मा को तरफ जाने वाली वादी बिक्रियादि विशेष निक्रिया आदि विशेष नहीं माना जाता है बिक्रिया तो है ही नहीं उसमें मोक्ष अवस्था में और मोक्ष माना क्या चीज है मोक्ष कोई लोकांतर की प्राप्ति नहीं है यह ध्यान देना पौराणिक मोक्ष लोकांतर की प्राप्ति है मैंने साहित्य साहुक्य साह्य आदि मोक्ष लोकादि प्राप्ति के कारण होते हैं वो पौराणिक मोक्ष है किन्तु वेदांत का मोक्ष स्वरूपावस्थान से मोक्ष है अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मोक्ष है अभी हम दूसरे के स्वरूप में स्थित है नहीं मनुष्य करके मान्यता बनाई हुई है हमने तो इसको हटाएंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे उसी का नाम है मोक्ष लोकांतर में जाने का नाम मोक्ष नहीं कहा स्वरूपावस्थान च मोक्ष है स्वरूप में स्थित हो जाना अवस्थित हो जाना अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम ही मोक्ष है तथा सविशेषत्व तो न स्वाभाविक जो तो आत्मा हमें सविशेषत्व तो दिखाई दे रहा है वो तो स्वाभाविक नहीं है वो तो औपाधिक है उपाधि के कारण है वास्तव में आत्मा निर्विशेषी है जिसको जीव करके सविशेष माना गया इसको भी दोनों शरीर से हटाकर देखें सुसूपि में भेद नहीं कर सकते जिसको आपकी मान्यता है कि जीव भिन्न है जिसको जीव भिन्न है कह रहे वो जीव सुसूप में क्या वहाँ जीव भेद दिखाई पड़ता है क्या सुसुप्त में जीव भेद है माने सोया हुआ व्यक्ति तो गाड़ दिखाने जाता है तो मेरे से भींगना है ऐसा दिखाई देगा मैं वहां शरीर है मैं इंद्रिया है माने जीव जीवन भेद करने वाले साधन ये शरीर इंद्रिया यही है सूक्ष्म शरीर फूल शरीर जब फूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभाव हो जाता है सुसूप्त काल में तो वहां आत्मभेद सिद्ध नहीं होता फिर वो तूरीय अवस्था में कहां से आत्मभेद होगा तूरीय अवस्था माने चतुर्थ अवस्था जागर सुन सुधि से ऊपर की अवस्था जिसको समाधि अवस्था कहा जा सकता है तो उसने नहीं कहा मोक्षे चाह मोक्षे चाह मोक्षे विशेष अभ्युमांत अव्यु मेच अमितत्व प्रसंगा देखते मोक्ष में किसी ने भी विशेष नहीं माना है आत्मा भेद होता है करेंगे कोई भी आदि नहीं मानता मोक्ष अवस्था में आत्मा अलग अलग रहता है जब सुसुप्ति में आप भेद नहीं सिद्ध कर सकते हैं प्रतिदिन का आपके अनुभव है वहां पर भिन्न भिन्न आत्मा का ध्यान होता है जैसे जागृत में अग हो रहा है स्वप्न भी होता है ऐसे शरीर आज खड़े हो जाते हैं तो आत्मा भी भिन्न भिन्न हम अनुमान करते हैं जैसे यहाँ आत्मा है वैसे वहां भी आत्मा है किन्तु सुसूप्ति में जब सिद्ध नहीं हो सकता आत्मभेद तो मोक्ष में कहा सुमोक्ष माने कोई लोकांतर की प्राप्ति नहीं समझना अपने स्वरूप में मैंने समाधि अवस्था समझे तुरीय अवस्था मांडविक के हिसाब से तुरय तो, अवस्था है जिसको समाधि समझ से पूछ जाए तो माने वेदांत की समाधि कुछ अलग ढंग की समाधि है पंचदशमी कहा ध्यान ध्यान में परि तजेय मात्र एक वस्तु नहीं निवात चित्त निवात दीपक चित्तम समाधि रवि है पंचदशमी विद्या की समिता समाधि सविता जब हम समाधि करके बोलते हैं पहले माने किसी समाधि सर्वदा कई चिंता धातु से बनता है सम और अंग होता है समाधि सर्वदा तो वहां चिंतन करना समाधि का चिंता नहीं है ध्यान माने भी चिंतन है चिंतन माने एक विषय विशेष का चिंतन अभी तो हम कई विषयों के चिंतन में लगे हैं कभी यहां कभी वहां कभी वहां वहां वृत्ति है जब अंतर्मुखी वृत्ति होने पर कोई एक विषय में हमारे मन इतना प्रगाढ़ हो जाता है उसी का नाम ध्यान है कोई समाधि है उसी का नाम है दूसरे को भूल जाता है एक ही में डूबा हुआ होता है पहले हम जब चलते हैं तो ख्या ध्यान धेय तीन हमको बांसते हैं मैं ध्यान करने वाला व्यक्ति हूं मान चिंतन करने वाला ध्यान वाले चिंतन विशेष है और कुछ नहीं हो ध्यय चिंता या से ध्यान सबूत बनता है तो मैं ध्यान करता हूं ऐसी बुद्धि होती है और मेरा ध्यय पदार्थ अमुक है लक्ष्य मेरा वो है और एक ध्यान क्रिया है तीन भाषा का चलते चलते चलते ऐसे प्रगाढ़ता आ जाती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है ध्यान क्रिया को भूल जाता है उसी धैर्य में एकता कर लेता है वो तो स्थिति आ जाती है कोई हम कभी ऐसे कार्य में फंस जाते हैं लग जाते हैं हमारा मन अन्यत्र कहीं नहीं होता केवल उसी को दिखता है एक बाण बनाने वाले लोहार का दृष्टान्त दिया गया है राजा राजा के साथ राजा की सवारी गई बाण बनाने वाला व्यक्ति था बाण बना रहा था तो एक उसके व्यक्ति थे सवारी के साथ जाने वाला व्यक्ति पीछे था दौड़ दौड़ के जा रहा था बाढ़ बाढ़ बन गया बाण बार में बैठ करके चाय चीज पी रहा था तब तक ये पहुंचा पीछा सवारी कहाँ पहुंचे वो क्या मुझे पता नहीं क्यों उसका ध्यान केंद्रित हो गया था किस में वो ऐसे एक वस्तु विशेष में ध्यान केंद्रित होने का नाम ध्यान है वास्तविक ध्यान यही है तो पंजीकार करते हैं ध्यात ध्यान ही परिपुटी नहीं रहेगा वो पहले शुरू अवस्था में त्रिपुटी है मैं जाता हूँ ये ध्यान क्रिया है ये मेरा ध्यय होता है ध्याता और ध्यान दोनों को परित्याग करके अपने रूप भूल जाता है ध्यान क्रिया को भी भूल जाता है ध्येय वस्तु ध्यय मात्र जो वस्तु है जिस वस्तु को लक्ष्य बना लिया उसने इतने एकाग्रता इतनी एकाग्रता आ जाना है निवात दीपवत चित्तम जैसे वायु रहे थाम में रखा हुआ दीपक निपत्ति ज्वाला हिलता नहीं सीता है ठीक इसी प्रकार मन हिलता नहीं हिलना माने विषयांतर में जाना विषयांतर में नहीं जाता वही एक विषय में एकाकार होकर के रह जाता है उसी का नाम ध्यान है जयदान का ध्यान वही है ऐसा ध्यान है <koh> तो विशेष अनुभव आप अविमोह से अविवे मोक्षे विशेष अनुभव का मोक्ष अवस्था में विशेष किसी बात में नहीं माना है जब सुशुक्ति में ही आप विशेष चिंता नहीं कर सकते माने वो परमात्मा ये जी जीवात्मा आ जाने उस काल में तो उपरिषद में कहा सता सुन सता सुन तथा तो संपन्न लोग में उस काल में रहता है उस परमात्मा में एक हो जाता है वहां दूसरे नहीं होता जो, विभाग करने वाले वस्तु थे वो उस में है ही नहीं शरीर नहीं है इंडिया नहीं है वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं छूर्ण शरीर भी नहीं ये दो शरीर के कारण से भेद दिखता है ये यही उपाधि तो विचार से इन उपाधियों को हटा के जब जब देखता है विचार की दृष्टि से देखता है तो आत्मभेद सिद्धा नहीं होता एक ही आत्मा है इसलिए अद्भेत है यही कहना चाहिए मोक्षे से सा विशेष अनुग्र कोई भी आदि मोक्ष अवस्था में विशेष स्वीकार नहीं करता केवल वेदांति ही ऐसी बात नहीं है कोई भी स्वीकार नहीं करता और मोक्ष माने क्या है स्वरूपावस्थान को मोक्ष मानते हैं अपने स्वरूप की स्थिति में रहना अभी हम दूसरे की स्थिति में दूसरे के अधीन होके चल रहे हैं ये यह स्वरूपावस्थान नहीं है जिनको तो भूल जाए माने दृष्टांत के लिए जैसे सुसुप्ति सुसुप्ति भी थी ठीक अवस्था में है केवल तो दृष्टान्त हम दूसरा नहीं दे सकते तो तुरीय अवस्था के नजदीक में सुसुप्ति ही है इसलिए दृष्टान्त उसी को देना पड़ेगा जब तो सुसुप्ति में ही सब भूल जाते हैं हम तो वहां आत्मभेद सिद्ध नहीं होता उससे भी ऊपर की अवस्था वह अज्ञान भी नहीं जाएगा कहा तुरिया अवस्था तो कहां से आप आत्मभेद सिद्ध होगा और अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम भी मोक्ष है विशेष अनुर तो अगर मोक्ष अवस्था में भी विशेष मानता आत्मभेद कोई मानता हो तो फिर क्या होगा अनित्य जरूर होगा वह आत्मा अनित्य जिसमें विशेष होता है वो अनित्य होता है यत्र विशेषत्व तत्र तत्र, तत्र अनित ठीक है किंच जाग्रत स्वप्न योर अविद्यावधिर भ्रांत कहीं तो जाग्रत और स्वप्न दो अवस्थाओं में जाग्रत स्वप्न यो सप्तमी का दो अवस्था जाग्रत और स्वप्न दो अवस्थाओं में अविद्यावत भी जिसमें अज्ञान है उस अवस्था में अज्ञान है तो अविद्यावाद भी अविद्यावान व्यक्तियों के द्वारा माने अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा जागृत स्वप्न में अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा भ्रांत ही और जो अविद्या व्यक्ति का भ्रांत है पागल है कुछ तो कुछ समझ रहे हैं भ्रांत उन भ्रांतों से उपलब्बात क्यों उपलब्ध आत्मभेद उपलम्बा ये भिन्न है यह भिन्न है यह जागृत में स्वप्न विदोही होता है उपलब्धा सुश्रुप समाधि भ्रांति अभाव में सुसुप्त में भ्रांति नहीं है और समाधि में भ्रांति नहीं है क्योंकि शरीर आदि नहीं है उस काल में भेद कराने वाले वस्तु नहीं रहे वहां इसलिए सूत्र सुसूप समाप्ति भ्रांति अभाव में दोनों अवस्था में भ्रांति के अभाव होने से अनुबल्बा अनुबलंब है प्राप्ति नहीं होती किसकी आत्मभेद किया उपलब्धि नहीं होती सुश्रुक्ति तो हम प्रत्यक्ष है ना ही स्वयं अनुभव में लाते हैं वह आप सिद्ध करना संभव नहीं वहां वही सता सुन तथा संभव ऐसा है वो तो परमात्मा के साथ ही होता है किंतु एक ही मत बनना तो होता है किंतु एक पतली सी चंद्र ओढ़ जाता है बाधित अविद्या है जागरूक स्वत में प्रगाढ़ अविद्या है और सुश्रुप में हल्की सी अविद्या है अविद्या है मूल कारण वही है से चतुर बोड़ता है पतली से जुड़ा हुआ लगता है चूड़ नहीं पाता अलग हो जाता है ये तो सुस्रुप्ति समाधि भ्रांति अभावलम्बन सुसुप्ति अथवा समाधि अवस्था में भ्रांति न होने के कारण से ये उपलब्धन नहीं होता किसका आत्मभेद की उपलब्धि न होने से मिथ्या तुम्भैर से आत्मभेद मिथ्या है क्योंकि जो, जो हो त्रिकावादित सत्य तो आत्म भेद हो तो वहां भी मिलना चाहिए ये मिलता है कहा जाकर तो स्वप्न दो ही अवस्था में मिलता है सुसुप्ति में भी नहीं है में तो में कहां से होगा यह चिंतित नहीं होता ये कहा इसलिए मिथ्यात्म भेद से सिद्धांत भेद जो बातवास्था है मिथ्या ही है मान असत भी नहीं है सत्य नहीं है वह अनिर्वचनीय है माने प्रती भी हो रही है और गायब भी हो जाता है उसी को तो मिथ्या बोलते हैं उसी को अनिल बोलते हैं ऐसा है इसलिए वास्तव में कहते हैं अविद्यावत उपलब्धता भेद भेद जो है ना अज्ञानियों के द्वारा ही प्राप्त होता है अविद्यापत जो अविद्या वाला है व्यक्ति उसको अविद्यापत तो वाला अज्ञानी उसी के द्वारा उपलब्ध होता है उपलब्धि होती है किसकी भेद की उपलब्धि उसी को होती है भेदश्य तत्पत्ति इसी तम एक तत् अविद्या क्षय जब तक अज्ञान है तब तक तो भेद सिद्ध तो हो रहा है और अविद्या के क्षय हो जाने पर नष्ट हो जाने जब ज्ञान रूपी चिली उदय हो जाए तो अविद्या के गला घुट जाएगा गला घुटने पर भेद भी समाप्त हो जाएगा यही गठ तत् न अविद्या क्षय अनुपत्ति किम अनुपत्ति भेदश्य अनुपत्ति आत्मभेद अनुपत्ति आत्मभेद होना संभव नहीं है सिद्धम एक इस प्रकार से इतने सारांश लेने के बाद में क्या सिद्ध होता है एकत्व सिद्ध होता है आत्मा एक है एक ही आत्मा है कहते तस्त शरीर इंद्र मनोबुद्धि विषय वेदना है कि देवना का है तस्त शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय देवना अहंकार संबंधा अज्ञानबीज से नित्य विज्ञान अनिल आत्मतत्व तो यथार्थ तो विज्ञान विनिवृत्तौ अज्ञान आत्मो मोक्ष संज्ञा विपरीज्ञा ठीक है इसलिए देखो दे बंध संज्ञा मोक्ष में वास्तव में आत्मा कहीं है माने नाम है वो बंधन और मोक्ष नाम है ना बंधन है ना मोक्ष है वास्तविकता मा तो मान्यता है दोनों तो जब बंधन को मान दिया तो मोक्ष को मानना पड़ेगा इतनी बात है मान्यता के ऊपर है ठीक है तस्मात्लिए सिद्ध क्या होगा शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि है और विषय ये यह मैंने गुरुप्रसा विषय है। देवना माने दुख इनसे होने वाला दुख दुखी होता व्यक्ति की। का परिदेवना गीता में पढ़ते हैं आप दुखी होने वापस धातु दीता देवना संतान से इसका जो प्रवाह चलता है शरीर का प्रवाह धारा चल रहा है इंद्रियों का प्रवाह कर, है विषयों का प्रवाह है कष्टों का प्रवाह चल रहा है मानी सुखी दुखी बांध हो रहा है उसका अहंकार संबंधा क्यों होता है अहंकार के संबंध से होता है जब इनमें अहम करता है तो वो सारे ऊर्जे धर्म आकर के दुखी कर देते हैं अहंकार संबंधा अहंकार के संबंध हो ऐसे अहम इसमें लगा लेता है इसमें शरीर आदि में अहम लगाता है अहम मनुष्य अहम कच्छा यह सब बोलता है अहम पश्या केवल दूर शरी में अहम नहीं मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ ऐसा मैं भूखा हूँ प्राण में भी अहम लगाता है मन में अहम सुखी अहम दुखी और बुद्धि में भी अहम ज्ञानी अहम ध्यान इत्यादि सब में अहम लगाता है तो अहम के संबंध होने के कारण से ये सब होता है कहा अज्ञान बीजस्य बहुबली समाज का अज्ञानम बीजम यश्य किसका वो जो संतान संतान से कहा था शरीर इंद्रिया मन बुद्धि विषय और देवनादि कष्ट आदि धारा क्यों होता है कहते हैं अज्ञान बीज से अज्ञान बीज होने के कारण से अज्ञान बीज वाला है ये बहुवरी समाज अज्ञान बीजम यश संतान से सष्टम तो है बहुगरी <laughs> समाज करना अज्ञान बीज से अज्ञान जिसका बीज है अज्ञान के कारण से ये सब होता है बहुग्री समाज करना ज्ञान बीज में कर्मदायक समासमुक्त करना अज्ञान नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से ये जो शरीर आदि में अहम हो रहा है नित्य विज्ञान से अन्य है कौन है वो अज्ञान है अन्य निमित्त है ये नित्य विज्ञान जो रूप विज्ञान से ये ऐसा अहम नहीं होता वो तो फिर इनके अहम घट जाता नित्य विज्ञान अन्य निमित्त नित्य विज्ञान से रूप आत्मज्ञान से अन्य है ये निमित्त इसमें जो शरीर आदि में अहम होना इसका में विज्ञानार्थ जब आत्मा की यथार्थता का ज्ञान होगा अपना स्वरूप का कोध होगा तब तो मैं श्री आदि महावाक्य जब सुनेगा साधक अपने साधना के द्वारा अंतकर्म को शुद्धि करेगा शुद्धि करने के पश्चात जब वेदांत में सुनने बैठेगा तो वेदांत वाक्य तब शून्य आएगा जब तक अंतकर्म की शुद्धि नहीं तब तक वेदांत वाक्य समझ में नहीं आएगा रटेगा दूसरे को सुनाएगा क्योंकि घटेगा इसलिए आप आत्मयाधार्म विज्ञान के द्वारा विनिवृत अलग अज्ञान बीज विवृत्त कर, यहाँ अब यह अज्ञान बीज से विमृत अज्ञान बीज अज्ञान रूपी बीज का अधारे करना है अज्ञान रूपी बीज के ये जो संतान अहम का बीज था अज्ञान रूपी बीज उसके निवृत्ति होने पर होने पर क्या होगा और सष्टम द्वारा लाकर के करना मोक्ष संज्ञा अविच्छेद किसका विच्छेद ये जो शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय देव संतान अहंकार संबंधा अज्ञान बीज से नित्य विज्ञान अन्य निमित्त होगा ऐसा तब होगा आत्मयाथार्मान अज्ञान बीज से विनिवृत्त हो या अज्ञान बीज दूसरे हो अज्ञान बीज में कर्मधार्य समाज का जो अज्ञान बीज है उसकी निवृत्ति होगी किसके द्वारा आत्मयाथार्थ ज्ञान के द्वारा जब आत्मयाथार्थ ज्ञान के द्वारा अविद्या कि विवृत्ति हो जाएगी तो ये जो अहम चला जाएगा जो शरीर में इंद्रियों में विषयों में जो अहम हो रहा था अब कष्ट होता था वो चला जाएगा पहले वाला अज्ञान से तो बढ़ुरी समास वाला है और दू, दूसरा वाला अज्ञान विजय से कर्भधारी समास है वो ध्यान देखो तो पंक्ति नहीं लगेगी उसका विच्छेद आप पुनः मुख्य विच्छेद आप पुनः मुख्य इसके विच्छेद नो संतान चल रहा था अहंकार आदि हमारे संबंधों में धारक चल रहा था उसके विच्छेद होने पर आत्मा को संज्ञा उसका काल है माने शरीर से जब अतिरिक्त हो जाता है अतिरिक्त का होगा अज्ञान हटेगा तब होगा अज्ञान कौन हटाएगा आत्मा यथार्थ रूप ज्ञान ऐसा होने पर फिर आत्मा को मोक्ष कहा जाता उस है उसका आपको में मोक्ष संज्ञा मिल जाती है मुक्त हो गया करके विपरीत बंध संज्ञा विपरीत मैंने शरीर आदि जब तक अहम करता रहेगा तब तक बंधन कहा जाएगा ये संज्ञा मिलती आत्मा को देता है ठीक टिप्पणी अच्छा एक में कहा श्रुति युक्तिवीर वास्तव अभेद से सिद्धवा से और युक्ति दोनों लगाए श्रुति भी लगाई युक्ति भी लगाई दोनों के द्वारा दो आत्मा में वास्तविक भेद सिद्ध नहीं हो पाया वास्तविक औपाधिक भेद है वास्तविक भेद नहीं एक श्रुति युक्तिवीर श्रुतियों के द्वारा और युक्तियों के द्वारा वास्तव तो अवेद से भी सिद्ध क्या होगा अभेद ही सिद्ध होगा आपका अवेद युक्ति भी यही बताती है श्रुतियां भी यही बताती है। युक्ति भी यही है जब सुसुक्ति समाधि में आप अभेद ने मेरे युक्ति दिया ये, और श्रुति तो बहुत सारे श्रुति दी गई एक अवेदवादी दिमादी है तो श्रुति वाली युक्तियों के द्वारा वास्तव अभेद से शुद्धत् वास्तव में आत्मा का अभेद नहीं है शुद्ध होने से औपाधिक बंद मोक्ष व्यवस्था ये बंध मोक्ष आत्मा में जो भेद ही नहीं है तो फिर क्या बंधन क्या मोक्ष है ये औपाधिक है बंधन मान लिया है तो मोक्ष भी मानना है ठीक है और बंधन इसलिए जब तक यह शरीर आदि अहम करेगा तब तक बद्ध संज्ञा है इसकी और इसकी अहमता जिस, जिस समय छोड़ देगा उसी तरह मुक्त संज्ञा है कितनी बात है एक बंदमोक्ष व्यवस्था अविरुद्धा बंदमोक्ष व्यवस्था भी सिद्ध हो जाएगी और औपाधि भेद को लेकर बंद मोक्ष व्यवस्था व्यवस्था हो जाएगी कहा अविरुद्धा इति थी उपसंसार भी आज रहा इस प्रकार से समाप्ति की ओर से कहा तस्मा करके कहा तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय देवना संता प्रवाह चल रहा है शरीर आदि में अहम अहमका चल रहा है अहंकार संबंधा अहंकार के संबंध होने से अहम हो रहा है इसमें अज्ञान बीज से जो अज्ञान बीज वाला है ये बहुग्रीष्म से जिसका बीज अज्ञान है ऐसा नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से नित्य विज्ञान से अन्य निमित्त वाला है ये शरीर आदि विच्छेदे मेरे जाकर हमने करना दे दी है बीज में देगी दृष्टांत आत्मतत्व यथार्थ विज्ञान आप विनिवृत्त हो आत्मतत्व का यथार्थ ज्ञान से वो अज्ञान किसके बिन विनिवृत्त होने अज्ञान बीजे से जो अज्ञान रूपी बीज है उसके नष्ट हो जाने पर क्या होगा विच्छेद इसका भी विच्छेद हो जाएगा शरीर आदि में हम बंद हो जाएगा विच्छेदे आप मोक्ष संज्ञा विपरीत से जब तक शरीर आदि में हम बुद्धि रहे तब तक बंदा जिस समय छू जाए मोक्ष जाएंगे और आगे अज्ञान बीजस्य पहले वाला अज्ञान बीजस्य का ऊपर है ना टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी उसमें कहते हैं अज्ञानम माए आत्मा विद्या बीजम उपादानम ये जिस संतान प्रभा धारा चल रहा है हमका इसके लिए बहुत समाज की है अज्ञानम मैं आत्मा विद्या किसका अज्ञान का अज्ञान नहीं अपना अज्ञा आत्मा विद्या आत्मा की विद्या ने आत्मा, आत्मा अविद्या अपनी जो अविद्या है अपनी अज्ञान अपने दिया अज्ञान आत्मा विद्या माने आत्मा आत्मा विद्या माने आत्मा अविद्या ऐसा अर्थ करना आत्मा की जो अविद्या है अविद्या बीजम उपादान अविद्या बीज है उपादान कारा है जिसका कृष्ण है संतान प्रभा निमित्त माह किस निमित्त से ऐसा होता है तो कहते हैं नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से नित्य विज्ञान होता तो ये धारा नहीं चलती अहम अहम में नहीं होता उसे अन्य निमित्त का अज्ञान निमित्त का ये कहते हैं नित्य विज्ञान ब्रह्मचैतन्य हो नित्य विज्ञान तो ब्रह्मचैतन ही है सत्यम ज्ञानो अंतम ज्ञान स्वरूप है वृत्ति ज्ञान नहीं है, प्रम, है।, है। प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं है ज्ञान स्वरूप है ब्रह्मचैतन्य को यह अन्य विज्ञान कहा माने वृत्ति ज्ञान तो अनित्य विज्ञान है कभी उत्पन्न होना कभी नष्ट होना ऐसा होता है ब्रह्म चैतन्य को कहा अंदर उससे भिन्न है उपहार अतिरिक्त उपहार ब्रह्मचैतन्य को छोड़कर के अन्य अतिरिक्त है निमित्त जिसका उसको कहते हैं ये जो कहा था शरीर इंद्र बुद्धि विषय देवना संतान इत्यादि कहा था आगे चार कहा, की? अज्यान की अज्यान की में कहा बिनिवृत्तवृत्ति हो गई किसके अज्ञान की बीज से, दूसरे जगह पे जो भाषण अज्ञान बीज से आया अज्ञान नामक बीज के निवृत्ति होना अज्ञान से पहले वाले में गहबरी है दूसरे वाले में कर्मधारे है अज्ञानाख्य से बीजैसे बिनिवृत्त ज्ञान अज्ञान नामक बीज है उसके निवृति होने पर क्या होगा तो कहा उसके मोक्ष संज्ञात हो जाएगा नहीं तो विपरीत रहने पर अज्ञान नाम के बीज रहने पर बंधन संज्ञात मारिये कहा ठीक है थी। जीवाणाम क्रमेगा अनेक शरीर शरीर जाए अनुदायित्व प्रादिराशिकारी संतान से ये शरीर के संतान एक के बाद एक एक के बाद एक कैसा होता है कह रहे क्रम से अनेक शरीर धारण करता है एक साथ तो अनेक शरीर धारण नहीं करता यह क्रम से कर लेता है कभी मनुष्य बनता है कभी देव बनता है कभी पिशा बनता है कभी पशु कभी पक्षी मानी चौरासी लाख रहता है जीवान जीवों को जीव क्रमेण पूर्व कर्म के आधार पर अपने क्रम से क्या होगा अनेक हम यही तो अनेक शरीर तो यही बन जाता है संबंधी हो जाता है कौन जीव अनुयायी बने संबंधी जीव संबंधी हो जाता है इसको साथ किया, उसके साथ संबंधित उसके साथ संबंधित कभी पशुन पशु के साथ पशु से सा के साथ मांगा कभी देव शरीर के साथ सम्मान ऐसे ही चलता रहा है इसका यथावतर्म यथास्त्र जैसे कर्म हो जैसे उपासना हो उसके आधार पर होता रहा है जीवाण एक साथ तो नहीं होता अनेक शरीर के अनुयायी निमता संबंधी निमनता क्रम से होता है अनेक शरीर अनुयायी अनेक शरीर के साथ अनुयायी संबंधी होने से प्रातिभाषिक से शरीरादि संभावना तो शरीरादि का प्रभाव प्रातभाषिक है काल में है जैसे रज्जू का संप रज्जू में दिखने वाला सत्ता वाला है। है, जैसे आदमी क्यों? अभी दिखता है, सत्तावा चार घंटे के बाद खो जाना है इसमें सच्चाई है जब आप सो जाते हैं शोपा में क्या ये इसको ढो के चलते है क्या इसको तो छोड़ देते हैं दूसरे में चलते हैं दूसरे हवाई जहाज में लाके चलते हैं ये जैसा लगता है किंतु तो ये वो नहीं होता क्यों अगर यही शरीर वहां स्वप्न में हो तो सोपना का शरीर कभी भिग जाता है चलते चलते भिगा हुआ होता है और गटते हैं तो रह जाएंगे पाया जाता है इसमें यह नहीं होता ये जैसा लगता है तो कहा कि जीवाना क्रवीण अनेक शरीर अनुयायी प्रातिभाषिकस्य शरीर संधान प्रकृति काल में है अन्य काल में नहीं है ये प्रातिभाषिक शरीर के प्रभाव जो चलता है मिथ्या मिथ्याभिमान विषय द्वार इसमें मिथ्याभिमान होता है मैं मैं मैं बस ये जहां पहुंचता है वही मैं कर जाता है बकरी में पहुंचा, पहुंचा तो वही नया है कुत्ते में गया तो वही भोग करेगा जैसा जहां पहुंचा वही <afterwards> मैं लगता है इसका ऐसे ये निर्लज्ज है केवल यही मई कर रहा हो इस बात में जहां गया वही मई करता है तो मिथ्याभिमान विषय द्वारा इसमें शरीर आसंतान में मिथ्याभिमान है इसका झूठे अभिमान है मय नहीं करता है कितने को छोड़ दिया और आगे कितने को पकड़ना है तो जहां जाए वही मैं बोलता है पहले वाले को मैं नहीं बोलता भविष्य को में नहीं बोलेगा इसी को बोलेगा जहां पहुंचेगा वही मैं होता है इसका मिथ्याभिमानिक संतर्क में बोला जाता नहीं ये तो ये ये प्रारंभवासी इसी ले किया बदलते रहते चौरासी लाभ लोन में जाना है इसको लेकर के कहा अच्छा मिथ्याभिमान विषय कहा सुक्ति जैसे सुक्ति में सुक्ति के रूप में चांदी भाषण है वैसा ही है सुख रूप के बताया अज्ञान विज्य क्योंकि जैसे सुक्ति में चांदी देखने का वो तो कारण है क्या कारण है किसका अज्ञान सुक्ति का अधिष्ठान का अग्ञान तो अज्ञान विद्य का इसलिए इसका ये शरीर के धारा में अहम अहम करने के क्यों पड़ा इसको अभ्यास अज्ञान बीच है अज्ञान पढ़ा हुआ ये कहा सुख रूप में सुक्ति में जैसे रुपये प्रभान होना है उसका कार्य क्या है अज्ञानी है बीज बीच में सुक्ति का ज्ञान होता तो चांदी का आरोप नहीं करता ठीक इसी प्रकार यहां भी और अपना स्वरूप ज्ञान होता तो शरीर में मैं कभी भूल से भी नहीं करता स्वरूप अज्ञान है इसलिए यहां शरीर पर नहीं कर रहा है यह अज्ञान भी जैसे बिच्छेद आपने समझा जो तो अज्ञान बीज वाले का विच्छेद होने का शरीर का विच्छेद मानी एक शरीर है आगे कोई शरीर ना हो थोड़ शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का विच्छेद हो थोड़े शरीर का विच्छेद तो यमराज स्वयं कर देते हैं उसके लिए आपको कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं आपको कोई बेदान न की आवश्यकता नहीं थोड़े शरीर का वियोग करने के लिए आप नहीं चाहते वियोग हो तो फिर भी हो जाता है वो तो स्वतः ही स्वतः प्राप्त हो उसके लिए साधन करने की आवश्यकता हाँ आवश्यकता यह है सूक्ष्म शरीर का वियोग करना है मुख्य रूप से कारण शरीर का प्रयोग अगर कारण शरीर का प्रयोग हो जाए तो न ना रहे माश न ना रहे न बजे मसूरी हो जाएगा जब कारण समाप्त हो तो कार्य नहीं होगा कारण शरीर का माश के लिए सारे साधना करना ज्ञान की निवृत्ति के लिए सावधान ऐसा एक हाँ आत्मोक्ष संज्ञा क्योंकि सामान ऐसा करना राष्ट्र ने शिक्षण लगाना टिप्पणियां शिवान छन छोषक है छन कहा नौ संतान परंपरा तब व्यवहार योगगत क्रमावस्थित सेवा दृष्ट एक संख्या हमारे संतान की जो परंपरा है और उसका जो व्यवहार संतान की परंपरा और उसके जो व्यवहार है संतान का व्यवहार संतान सतक व्यवहार लोग में ऐसा लोके लोके तो तो होता है कि योगगत क्रमावस्थी एक साथ बैठे में होता है जब एक साथ हो तो उसको संतान बोलते हैं ऐसा देखा हुआ है और आप यहाँ क्या बोल रहे हैं एक के बाद एक एक बात करने के लिए संतान बोले जा रहे हैं शरीर की परंपरा को लोक में ऐसा नहीं होता पूर्व की संख्या है लोग में एक साथ हो सब तब तो वो संतान बोलते जैसे पंक्तियां बोलते हैं उदाहरण तो, तो है एक के बाद एक ऐसी पंक्तियां दृष्टान यथा यम गिरी परंपरा ऐसी पर्वत की जो श्रृंखला कितनी लंबी है देखो ये संतान है ये यथा गिरी परंपरा ये गिरी की जो धारा है कितनी लंबी पहाड़ कितना लंबा पहाड़ है ऐसा काम हो जाता है तो प्रकृति हेतु और प्रकृति में यहां पर शरीर का संतान दिखाना चाहते हैं शरीर आदि का संतान दिखा संतान मान प्रभाव दिखाना चाहते हैं एक साथ तो है ही नहीं अभी मानव शरीर है अभी दूसरे शरीर नहीं है पहले कोई और था आगे कोई और होगा एक साथ तो है ही नहीं प्रकृति हेतु यहाँ तो वर्तमान शरीर आदि सं वर्तमान शरीर के प्राप्ति काल में वर्तमान शरीर कोई भी पाया होगा उसने चाहे सुगर कुकर हो चाहे देव हो वोश हो भूत प्रेत कोई भी हो वर्तमान शरीर शरीर आदि शनि इतर असत्व दूसरे शरीर है ही नहीं यहाँ इसलिए कथम संतान व्यवहार इसमें संतान शब्द का व्यवहार कैसे हो गया शरीर की परंपरा को यह शंका हो तो गई शख्य तब उत्तर देते न्यवहार स्थिति अपेक्षाया कहते तो ये वास्तविकता की अपेक्षा लेकर के संतान ने कहा स्थिति अपेक्षा कह से नहीं कहां फिर किस किमतरी प्रश्न हुआ प्रतीति अपेक्षा प्रतीति के माध्यम से कहा ऐसे प्रतीत होता है इसके बाद उसके बाद प्रतीति की स्थिति की अपेक्षा से नहीं प्रतीति की अपेक्षा से स्थिति होना वास्तविक होना और प्रती माने न होता वह भाषण एवं इतिहास यही कहा संतान सब तक जीवान इत्यादि कहा क्योंकि देखो अनेक शरीर लेता है इसमें श्रुति प्रमाण है पुण्य पुण्य न ऐसा कहा है माने पुण्य कर्म करता है तो पुण्य लोग पुण्य शरीर की प्राप्ति करे देवादी उनको प्राप्त करेगा और जायृश और महाप्रापी होगा तो जन्मों मरो जन्मों मरो यही घूमता रहेगा मा ना दक्षिणान मार्ग ना उत्तरायुण मार्ग उसके लिए तीसरा ही मार्ग निश्चित है महात्म विरास्ती यही कहा था यह अथ सत्य मस्ती न चे यह इस इस शरीर में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी नहीं जान सका तब तो, तो महान विनाश हो जाएगा फिर चौरासी के चक्र में जाना ही है उसको महति विनष्टी इत्यादि भी इत्यादि स्मृति को जब देखते हैं तो फिर तो हमारी युक्ति विषय श्रुति और युक्ति क्या है अगर शरीर की परंपरा नहीं चलती हो जीवों की तो क्या होगा ये शरीर में जो फल मिला पहले शरीर में तो कुछ उस उसका बड़ा आएगा नहीं क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है तो किया हुआ अपने आप नष्ट हो जाए कृतान हाँ। और अभी जो भोग रहा है दंड भोग रहा है दुखी रो रहा है अकृत अभ्यास प्राप्ति बिना किए का फल आगे भी ऐसी कृतहानी अकृताध्यास प्रसंग युक्ति है ये सूर्य युक्ति के द्वारा जीवा क्रमेण अनेक शरीर अनुबंधित तो हुआ होता है कि जीवों को क्रम से अनेक शरीर के साथ संबंधी होते हैं ये देखा गया है उसने यथोत्तर स्वतीयुक्ति समुक्त प्रतीत्या ये इस प्रकार से दिखाए गए जो स्ति और युक्ति के प्रती के आधार पर विषयी कृत्य जब विषय करते हैं तो प्राकृतिक जो पाराषिक सप्ताह में जो शरीर से प्राकृतिक प्रतीत होने वाला शरीर है उसका शरीर से जीव ही क्रमेण अनुभूत जीवों के द्वारा क्रम से सारे शरीरों का अनुभूत अनुभव हो जाता है घूम घूम के लेता रहता है थकता ही तत्ति तो विषय शरीर के प्रति के विषय से प्रातिभाषिकरि अभिसंता शे प्रातिभाषिक शरीर की संतान परंपरा कार्य यदा तो अज्ञानबीज से अनतरम टीकाया टीका में तो अज्ञानबीज से पाठ है जहां पर अज्ञानवीक्षेदे पर अज्ञानबीज से टीका में वहां पर यदि ऐसा पाठ होगा ऐसा विनिवृत्त हो मौलिक अज्ञान बीज से विनिवृत्त मूल में जो पद है भाष्य में उसको टीका में भी जोड़ा हो उपाठ को विनिवृत्तोपाठ में जोड़ा हो तो क्या होगा विनिवृत्तोपद नहीं है टीका में अगर भाष्य में है उसको भी टीका दे अज्ञान के क्या आगे विनिवृत्तो पद जोड़ दिया गया हो यदि पाठ ऐसा हो तब कहते हैं यदि तू अज्ञान बीज से टीकाया आश्रय की अज्ञान बीज से न टीका में जो अज्ञान बीज से जहां पर है उसके अंतर टीका में विनिवृत्त हो मौलिकम पद जो मूल मानी भाष्य की बात है भाष्य में जो कहा गया जो शब्द है कौन विनिवृत्त हो परम योजना ऐसे योजना करके अज्ञानात्मक बीज भी से विनिवृत्त हो ऐसा अर्थ यदि करेंगे टीका में अज्ञान बीज की निवृत्ति होने पर ऐसा अर्थ करेंगे तो शरीरारी संतान से विच्छेद ऐसे जोड़ करके शरीरारी संतान में विच्छेद हो जाएगा जब अज्ञान निवृत्त होगा तो शरीरारी तो संतान समाप्त होगा ऐसे अनुय करेंगे तो तरह अज्ञान बीज से भी प्रथम प्रथम प्रथम मौलिक से व्याख्यान वहां मानना पड़ेगा मूल का ही व्याख्या मानना पड़ेगा तो प्राभिभाषिक से यदि प्रादिभाषिक शब्द तो वही करना पड़ेगा तथा न तथा न यथा क्लिष्ट कल्पना ऐसे क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी चाहिए इस तरह से समझना चाहिए ट्रिप्पणी पूरी हो गई साथ ही मिथ्याभिमान अहंकार संबंधा भाष्य रखा था अहंकार संबंधा बोला था शरीर आज अहंकार के संबंध से ऐसा कहा था मिथ्याभिमान विषय के मिथ्या मिथ्याभिमान के विषय विषय अहम अहम हो रहा है या अहम वास्तव में यहाँ है ही कहीं का कहीं बोल रहा है केवल मैं मैं कर रहा है कुछ साल पहले दूसरे में मैं नहीं कर रहा था अब कुछ ही देर के बाद दूसरे में मैं नहीं है इसे अभी यहाँ कर रहा है वास्तविक इसका है ही नहीं है और मैं नहीं कर रही आलू बन आठ शुक्र के व्रत जैसे अज्ञान के कारण से सुप्ति में कल्पना कर देता किसकी चावी की ठीक इस प्रकार है तीन षष्टमता ये वर्त्य बधि सुना तो ये पट का अर्थ क्या कहना कह रहे हैं भट्टी प्रत्यय लगा है जैसा सुप्ति रूप जैसा भट्टी प्रत्यय तेन क्रिया तुल्यन ते ते बी ऐसा सूत्र है जाकर के तो वो तो बटी करे ब्राह्मण बट अध्यय ऐसा प्रयोग होता है ब्राह्मण जाति का नहीं है किंतु तो पढ़ता है कैसे ब्राह्मण के समान पड़ता है किंतु तो वो तो यहाँ घटेगा नहीं, तो नहींव शिवती में युवके देखना जैसा जैसा लगाने के लिए तत्र तस्व तश्य तस्षे तत्र इवा। ऐसा दो अर्थ निकलता है तत्र तस्वीर तत्र मथुरायामी वृद्ध प्राकार ऐसा बोलते वहां मथुरा भट्ट ऐसा क्या हो जाएगा पटना में जो चार दीवारी कैसी है जैसे मथुरा में है त्र चैत्र कैसा का, कैसा है चैत्र तो तो की गाय मैत्र सेवा मैत्र चैत्र से गाँव चैत्र की गाय कैसी है जैसे मैत्र की है तो वहां पर तत्र नहीं होता तस्य होता है तश्य ही तत्र तस्व में दो अपते हैं तस्य व तत्र लघुमय सूत्र है तेरह क्रिया तुल्य चेतुवती भी है और तत्र तस्व सूत्र भी लघु में है कोई बाहर की बात नहीं है तत्व तस्वीर था युवा के बती यहां पर तस्य कर करके षष्टन तसे अपने गति प्रत्यय कर दिया रुप्य भक् रुप्य के समान चांदी में एक सुक्ति में चांदी के समान दिया था इसका एक कहा नौ भी है अच्छा अज्ञान बीजे से मैं अज्ञान बीज से पौवरी का अज्ञान बीज वाले का विच्छेद हो जाना अज्ञान है जिसका बीज उसका विच्छेद होगा एक होने पर आत्मा मोक्ष संज्ञा तो अज्ञान जिसका बीज है शरीर आदि में है अहंकार ये नष्ट होने पर आत्मा की मोक्ष में हो जाती है एक आत्मा यदि तस्मान प्रश्न होता है आत्मा संगत कैसे प्रयोग कर दिया नहीं से बंद मोक्ष उपाधि विशिष्ट को तो बंदमोक्ष करना चाहिए आत्मा करके शुद्ध आत्मा को ले लिया आपने आप आत्मना मोक्ष संज्ञा बंध संज्ञा कैसे बोल रहे हैं विशिष्टों को कहना चाहिए मान उपाधि विशिष्ट को बंध संज्ञा और मोक्ष संज्ञा बोलना चाहिए उपाधि विशिष्ट को यह संज्ञा है आत्मरा यदि प्रश्न उच्च है यह आत्मना का प्रयोग कैसे आत्मना मोक्ष संज्ञा कैसे बोल दिया आपने बंधमोक्ष आत्मा शुद्ध आत्मा को थोड़ी बंद मोक्ष है किसका है विशिष्ट का एक पूर्व है विशिष्ट बंद मोक्ष किम विशिष्ट बने उपाधि विशिष्ट अंतकरण आदि उपाधि विशिष्ट को बंधन मोक्ष को नहीं माना जाए ये कहते तो हैं स्वरूप का हो आपका स्वरूप की अपेक्षा ऐसे ही है ये दोनों बंधन मोक्ष माने उपाधि के वैशिष्ट के माध्यम से बंधन और मोक्ष की कल्पना किसने सुता आप जी बात उपाधि विशिष्ट बनाई उपाधि विशिष्ट स्वरूप ही नहीं है क्या बंधन क्या मोक्ष उसका यह बोला शुद्ध नहीं पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा जहां विशिष्ट होगा वहां शुद्ध होगा मोक्ष काल में उसको रहना पड़ेगा तो प्रतिबिंब होगा मोक्ष काल में नहीं रहेगा तो तब तत्व उपदेश करते समय कौन था प्रतिबिंब था और ब्रम्ह होते समय में हरिंग वो इसलिए उसमें जो अनुगत है बिंब रूप से अनुगत है बिंब मान दूर होने की आवश्यकता नहीं है आता वही अंतरामी वही है तो बिंब रूप से जो अनुगत है उसी के बंद संजार मोक्षक है कल्पना वही अधिष्ठान में शुद्ध में ही है बंधन मोक्षिक कल्पना एक होना चाह रहा है स्वरूपी आत्मस्वरूप अपेक्षा से ही होता है बंद मोक्ष की कल्पना उभय होगा बंद मोक्ष ही होता है अच्छा ठीक है देखिए विशिष्ट से मोक्ष अन्वय असंभव भार विशिष्ट जो होगा उपाधि विशिष्ट मोक्ष अवस्था में उसका संबंध का है उपाधि गई तो हो भी गया तो विशिष्टा से मोक्ष अनव संबंध संबंध असंभव वो नहीं सकता इसलिए अनवयवा अथवा विशिष्ट मोक्ष अवस्था में भी रह जाता है कौन विशिष्ट रहता हो तो संसार पसंद प्रसंगार जब मोक्ष में भी विशिष्टा ही रह गया क्या विशिष्टा उपाधि विशिष्टा को विशिष्ट बोलेंगे रहता हो तो फिर संसार कभी जाएगा नहीं उसको संसार अनिवृत्ति प्रसंगा संसार की निवृत्ति नहीं होगी उसकी पहले तो भोक्षण में संबंध नहीं है अगर संबंध मानेंगे तो संसार की वृद्धि नहीं होगी विशिष्ट में आपत्ति आएगी इसलिए अन्य से स्थित बांधे अन्य से होगा हाँ न मानेगे विशिष्ट को बंधन है शुद्ध को मोक्ष है मुक्ति है तो बनेगा न चोरी कोई करेगा और दंड कोई भोगेगा कैसा होगा अन्य स्थित बंधे अन्य मोक्षे सवार अगर बंधन अन्य को है और मोक्ष अन्य है तो बंधन वाले को तो साधन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको मुख्य होना नहीं है मुख्य होना दूसरा ही है साधन व्यर्थ है कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती साधन भैया क्या तेरी फिर साधन यज्ञानी बाह्य साधन अंतरंग समावादी साधन क्या आवश्यकता थी तमे तम ब्राह्मणादी सन्धि यज्ञनदान तम सावन बाह्य साधन और अंतरंग साधन समद क्या आवश्यकता जब दूसरे को मुक्ति मिलनी है तो मैं सारा उसके लिए प्रयत्न क्यों करूंगा मैं है। चार भैया क्या ये पूर्वान की संज्ञा है अच्छा सिद्धांति बोल रहे भैया क्या उपाधि वैशिष्ट द्वारा स्वरूप सेवक स्वरूप सेवक उपाधि प्रतिबिंब कर्म से बंदभुक्ष स्वरूप को ही बंदभुक्ष है उपाधि के वैशिष्ट के माध्यम से जहां पर विशिष्ट बनेगा वहां पर शुद्ध भी रहेगा शुद्धता ही वहां प्रतिबिंब रहेगा आपका के दूर में सूर्य और जल का तो दूर दूरस्थ है आपका तो व्यापक है जहां पर ये विशिष्ट की कल्पना हो गई वहां सूत्र आत्मा है व्यापक है तो वैशिष्ट और वैशिष्ट तो उपाधि के वैशिष्ट के, के से स्वरूप सुरुप है सूत्र स्वरूपा ही उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्थाधि के प्रतिबिंब के निवित होने से उपाधि प्रतिबिंब कल्पक कल्पक प्रत्यय का है ईश्वर असमाप्त कल्प दक्ष्य देशीय रहा रसा सूत्र है तद्दीत में जागरण में लघु में ही है थोड़े से कम वो समाप्त हो वही न हो उससे भिन्न हो उसमें लग जाता है कल्प प्रत्यय अथवा दक्ष्य प्रत्यय देशीय प्रत्यय लगता है ईषद ओ हो विद्वान विद्वत्कल्प विद्वान है किंतु जितना होना चाहिए उतना नहीं है थोड़ा कम है उसको माना उन्नीस बीस का फर्क जो बोलते हैं आ, एक और सौ के प्रतिशत में तो ऐसा नहीं बोला जाएगा जरा ऐसा कमजोरी है तो उसको कहेंगे विद्यवत कल्प विद्युदेशीय ऐसा सब तक नहीं होता यहां भी कल्पत्र प्रवृत् मुख्य उपाधि विशिष्ट नहीं है उपाधि विशिष्ट जैसा हो रहा है कि उसको सहायता दे रहा है ये बोल रहे हैं वैशिष्ट द्वारा स्वरूप उपाधि प्रतिबिंब कल्पस् कल्प प्रत्यय प्रयोग उपाधि के कारण जो प्रतिबिंब जैसा बना हुआ है प्रतिबिंब को सहयोग दे रहा है वो प्रतिबिंब बनने के लिए इसलिए उसी को बंधमोक्ष बंधमोक्ष है जो जो प्रतिबिंब बना जिसके निमित्त से प्रतिबिंब बन रहा है उसी को बंधन की कल्पना थी उसी में मोक्ष की कल्पना टिप्पणियां दो तीन है ना दो तीन दो में कहते हैं साधारण्य वह अर्थ निश्चय प्रवृत्ति अनुमति जब व्यर्थता निश्चय हो जाएगी दूसरे को मोक्ष मिलना मुझे नहीं मिलना है तो उस स्थिति में साधन में प्रवृत्ति नहीं होगी साधन व्यवस्था से कहां था साधन तो ठीक थे किंतु प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि प्रयोजन का उद्देश्य मंदों की न प्रवत्त थे ये नियम है प्रयोजन देखे बिना मंद जो मंद से मंद बुद्धिवाला की प्रवृत्ति नहीं होती है आप लोग यहां आए हैं कोई आपका प्रयोजन है जिससे आए हैं प्रयोजन पहले होता है बाद में प्रवृत्ति बाद में होती है हर व्यक्ति के वो होता है प्रयोजन वहां दृष्ट्य बंधु भी न प्रवर्तित जब दूसरे को मिल है मोक्ष मुझे नहीं मिल रहा तो मेरी साधन में प्रवृत्ति क्यों होगी ठीक है प्रवृत्ति अबाध हो जाएगा वैशिष्ट दो का स्वरूप से ब्रह्ममोक्ष वैशिष्ट के माध्यम से स्वरूप कही बंदमोक्ष स्वरूप नहीं होगा उपाधि विशिष्ट को नहीं होगा ये मोट अच्छा चार का उपाधि प्रतिम्बकल्पस्या उपाधि संबंध था प्र, प्रतिबिंबता इवर आप उपाधि के संबंध ने उससे प्रतिबिंब जैसा बन गया कौन शुद्ध ही बना प्रतिबिंब किसका शुद्ध कहते हुआ किसके कारण से उपाधि के संबंध से इसलिए प्रतिबिंब कल्पना उसको उपाधि संबंध था प्रतिबिंबता प्रतिबिंबक जैसा वास्तविक प्रतिबिंब है प्रतिबिंब जैसा प्राप्त हुआ उसी को बनना उसी को मोक्ष है कल्पना है तो प्रतिबिंब महाराष्ट्र स्वरूप कल्पित होगा कल्पक प्रयोग प्रतिबिंब महा जो है ना स्वरूप कल्पना है तो प्रतिबिंबत्व जो है वो स्वरूप कल्पित होने कल्पक सब्तों का प्रयोग करते माने कल्पक प्रत्यय का प्रयोग कर दिया वास्तव में प्रतिब्विंबनाइए प्रतिब्विंब जैसा प्रतिद्विंब का निमित्त बना हुआ है उसे में प्रदेश कल्पना करना वो काल में भी है मोक्ष काल में भी है आगे ठीक है प्रतिबिंब ही रूप में मिथ्या लक्ष्य रूप में कुछ बिम्बंध आप कहते हैं देखो प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं वो बाच्यार्थ रूप से जैसा बोलते हैं वो उस रूप से मित् झूठा है वो उपाधि विशिष्ट होकर के झूठा है किंतु लक्ष्य में वो क्या होता है सत्यय होता है, ही ही है, में दुछा है।, दुछा है वो बिंबई होता है कहा प्रतिबिंब ही हिमाचना प्रतिबिंब तो होता है वह बाच्य रूपेणा मिथ्या बाच्य रूप से मिथ्या है वो उपाधि विशिष्ट है और लक्ष्य रूपेणा बिंबई लक्ष्य रूप से मान उसके द्वारा लक्षित होना बिंब को है तो कहा जाता है प्रतिबिंब को जो तो लक्षित होना है बिंब को जानना बिंब को है उस रूप से तो दुर्बई है स्वरूपावस्था मुक्ति ये इस प्रकार के अपने स्वरूप के रहने पर भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है ये कहाँ से लेकर के पांच छ सात आठ पांच में कहते हैं नौ प्रतिबिंब कल्प से बंद मोक्ष असंगतम मोक्षा प्रतिबिंब कल्प को बंधन और मोक्ष कहा यह असंगत मोक्ष अनुसार कहाँ है प्रतिबिंब कल्प कहा है शंका प्रतिबिंब से उपाधि के तैयार विख्या मोक्ष अवस्था प्रतिबिंबक जो है ना उपाधि होने के कारण मोक्ष अवस्था में है नहीं तो उसके मोक्ष कैसे बोलते है मोक्ष कैसे बोला ये शंका की पता तो कहते प्रतिबिंब जो होता है ना भाष्य रूप से मिथ्या है और स्वरूप का ये पता भाक्य रूप में विशिष्ट गए जो उपाधि को लेकर के प्रयोग करते हैं तो वो मिथ्या है और उपाधि को हटाएंगे तो वो बिंबय योग आता है यही जानता है विशिष्ट रूप है किस विशिष्ट उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट में मिथ्या है मिथ्या विशेषण से मिथ्या होता है क्योंकि उसके विशेषण मिथ्या है किसका जिसको जीव कह रहे हैं अंतकरण आदि मिथ्या है मिथ्या विशेषण द्वारा जो होगा वो मिथ्या योग जिसके विषय में मिथ्या हो वो तो मिथ्याई होता है जैसे नर विषाण विषाणु वाला मनुष्य बोलेंगे hmm. मन सिंह वाला मनुष्य तो सिंह मिथ्या होने से वो मनुष्य भी मिथ्या ही हो जाता है कौन तो कौन सा मनुष्य सिंह वाला मनुष्य मिथ्याई होता है ऐसा नहीं है अच्छा लक्ष्य रूपये तो निर्म वि तो है लक्ष्य रूपये तो निष्कृष्ट विशेषा तत्व निकाल दिया जाता है निष्कृष्ट है निकाल दिया गया कौन विशेषण अंश को निकाल दिया उपाधि को हटा दिया गया इस तो रूप से देखेंगे तो बिन्न ही है निकृष्ट निकृष्ट नहीं है निष्कृष्ट निकाल दिया निचोड़ा गया निष्कृष्ट विशेषाश रखा विशेषा अंश जिसको निकाल दिया गया उपाधि निकाल दी गई विचार से उस रूप से तो दिया ऐसा कर तो बिन्न ही अच्छा इसी को तब तम इसी बात को कहा है संक्षिप्त शारीरिक में सर्वज्ञात मुनि ने लिखा है संक्षिप्त शारीरिक में क्या कहा उपाध उपाधिनाशाधिचयनमिकम सर्वे मिथ्या भाव चित प्रतिबिंब के बिंब बिंबम गुण सत्यवशेषमेव संक्षिप शारी की बात है सर्वज्ञात मुनि बोलते हैं उपाधि न साधन उपाधिना साधन उपाधि के साथ जो होगा वो विशिष्ट उपाधि के साथ जो विशिष्ट होगा उपाधिजन्यम उपाधिजन्य है वो कौन विशिष्ट है उपाधिजन्य होने से औपाधिकम औपाधि होगा क्या होगा औपाधिक होगा उपाधिजन्य को क्या बोले औपाधिकम औधि सर्वम सर्व के सब मिथ्या ही होगा उपाधिजन्य होने से मिथ्या ही होगा सर्वम अभी मिथ्या वो सब सबके सबको उपाधि उपाधि विशिष्ट दोनों के दोनों को, को, को समझो ऐसा था। और भागवृष्ठ तो प्रतिबिंब के चेतन के जो प्रतिबिंब मानते हैं ना जिसमें उपाधि में चेतन के प्रतिबिंब मानते हैं उसमें भी एक भाग झूठा है एक भाग सत्य है उपाधि भाग झूठा है और माने बिंब भाग सत्य है भागवृा एक भाग ही है वहां बृषा भार झूठा है प्रतिबिंब के भी जो चित्त प्रतिबिंब चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ वहा है वहां एक बात झूठा है एक बात सत्य है बिंब पूरा सत्य मशेष हुए बिंब तो पूरे, पूरे सार्थे के पूरे सत्य के सत्य ही हो ऐसा कहा गया है इसकी टिप्पणियां हैं नव से लेकर के है नौ कहते हैं नाम है अंतकरणाधी ना। क्या बनना है चेतन की उपाधि अंतकर्णादी बनना है सातम सात उपाधि के साथ औपाधिकम जो औ उपाधिजन्य जो होगा औपाधिक होगा क्या औपाधिक है कर्तृत्व सुखित्व दुखित्वादी जितने सुख दुखाधि कर्तृत्वादी औपाधिक है ये औपाधिकम औपाधिक है सर्व उपाधि साहित्य में प्रतिबिंबों की मिथ्य ही उपाधि के सहयोग के कारण से प्रतिबिंबी मिथ्य होता है उपाधिक उपाधि तत्व तो अभिशेषा उपाधि औपाधिकत्व तो अभिशेषा जैसे सुकृत उदाधि में उपाधिकत्व तो है वैसे प्रतिबिंब में भी औपाधिकव है औपाधिकव तो अभिशेषा वो भी मित्त तो प्रश्न उठेगा प्रश्न करते ते हैं तेरह था कथम तभी मिथ्याभूत बिंब संपत्ति तो फिर प्रतिबिंब जो है ना जब अंतकरण जो प्रतिबिंबित है वो मितया सिद्ध हो गया फिर वो उसके द्वारा बिंब की प्राप्ति कैसी होगी सर्वमर्म के आबाद में कैसी प्राप्ति होगी ये प्रश्न है परम पर ही मिथ्या भूत से तस्या जो प्रतिबिंब से प्रतिबिंब जो मिथ्या तो था। तो है उसका तस्व मान प्रतिबिंब से बिंब माने मानी की प्राप्ति कैसी होगी फिर जब मिथ्या है जैसे सुखन उपाधि कर्तृत्व आदि मिथ्या है तो प्रतिबिंब मिथ्या ही होगा तो फिर उसके बिंब की प्राप्ति कैसी होगी जो शंका करके कहते उपाधि राहित नहीं प्रत्या उपाधि को हटाएंगे तो बिंब हो जाएगी उपाधि को तो लेते समय में वो अनित्य है ठीक है उपाधि आदित्य ने अतृत्य भावमृषा उसमें एक बात जुटा है एक भाग सत्य है वो उपाधि के कारण से ऐसा दिख रहा है वो वास्तव में वो नहीं है वो उपाधि के कारण से आत्मा जीव रूप से दिख रहा है वास्तव में जीव नहीं है उपाधि बताया एक भाव एक है एक जुटा है कौन सा भाग उपाधि भाग झूठा है ठीक है विशिष्ट स्थिति प्रतिबिंबे बुद्धिया बुद्धियादि विशिष्ट जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ बुद्धिया विशिष्ट है बुद्धियादी उपाधि वही है तन मुक्त है तो जब उसे उपाधि से मुक्त होगा वो उस अवस्था में उसको मिथ्या नहीं कहा जाएगा तन मुक्त मैं उपाधि न मुक्त उपाधि मुक्त उपाधि से मुक्त हो गया जब तब प्रतिबिंब उपाधि से मुक्त प्रतिबिंब भूतपूर्व गति से प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग है वास्तव में उस काल में प्रतिबिंब नहीं होता उपाधि आदि अगति कहा प्रतिबिंब कें भूतपूर्व गति है भूतपूर्व गति से ना कहा मुक्त हमारे उपाधि मुक्त जो प्रतिबिंब है वो तो बिंब ही वो वो तो बिंब ही है सर्व सत्य सब सत्य ही हो सत्य ही हो एक अंग्रेता अभी चौधरी की प्रबंध आ चित प्रतिबिंब कहती है मैंने बुद्धियादि विशिष्ट है चित्त प्रतिबिंबे बुद्धियादि विशिष्ट चेतन के प्रतिबंध में एक भाग जुटा है एक भाग सत्य है विशेषणाम अवे संबंध विशेषण क्या क्या विशिष्ट है अंतकरण विशिष्ट है तो विशेषण अंशन भी क्या है अवे जानो समझो ये कहा और यही ही ऐसा है समझ ऐसा कहा बिंबम पुनः सत्य बिम्ब तो हर प्रकार से सत्य ही हो बिम्ब तो प्रतिबिंब जहाँ बोलते हैं वह एक अंश झूठा है एक अंश सत्य क्योंकि बिम्ब तो सत्य ही है देखा बिंबम चेन्मात्र निर्भागत जो बिंब चिन्मात्र तो है भाग न होने पर भी अशेषत्व उठती है उसको अशेष को काफी सत्य सत्य अगर अवयव होता उसका तो सबके सब सत्य सब सब है बोलते तो सबके सब होने के, सब के लिए अवय चाहिए अवय भाई ने फिर कैसे सबके सब बोल दिया सर्वम अवैध भी ऐसा कैसे बोल दिया सत्यम अशेष अशेषमेव सत्यम ऐसा अशेष शब्द कैसे भाई शंका है बिन्न चेन्मात्र चेन्मात्र को बिम् कहते हैं तस्वीर व्यवहारक अवयवादी विवाह तो है उसमें न होने पर भी अशेषत्व उठती अशेष क्यों कहा होगा उसके अशेष का अर्थव एक भी गलचे सबके सब लेना है तो एक ही में सबके सब का प्रयोग नहीं होता तो कैसे बिंबक तो प्रतिबिंबत्व तो कल्पना कल कल्पना से जो तो दो, दो कल्पना बिंब प्रतिबल्पना कल करते हैं इसके लिए अशेष समय प्रयोग तथा सर बिम्बात्मा प्रतिबिंबात्मक चिन्हत्म और उपाधि को हटाते समय में जो प्रतिबिंबक बचा हुआ है और बिंब रूपये एक ही होता है वो ये कहना जैसे घटाकाश महाकाश घट हटाए धरती की उपाधि तोड़ेंगे तो एक ही सिद्ध होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी उपाधि हटाने पर यह जिसको कहा तत्व तो बैसे इसी के लिए उपदेश होता है जो बंधन काल में आए और मोक्ष काल में भी है इसी के लिए होता है ये काम है ये बताया है अभी अच्छा तथा से बिंबापना प्रतिबिंबात्मा से चिन्मात्र सत्य वात्र विशिष्ट विद्या पद विध्या जैसे विशिष्ट विद्या भागी था ऐसा उपाधि अटान विशिष्ट रहेगा नहीं वो वो तो बिंब ही सोलह में कहा निर्मम तू अशेषम में सत्य में और बिंब तो सत्य सब पूर्ण रूप से वो सत्य ही है प्रतिबिंब के बारे में एक भाग झूठा एक भाग सत्य और बिंब तो पूर्ण रूप से सत्य ही है ऐसा ठीक है इस तरह से जो अबतरण भाष्य जो चल रहा था वो पूरा हो गया आगे मंत्रालय अब प्रथम मंत्र जो तो तृतीय का मेरा प्रथम मंत्र है बाक्य भाषा का थोड़ा सा मंत्र आता है उसके बाद में द्वितीय मंत्राल इसी तरह समय हो गया है ओ माश सर्षेम्रिया सर्वा सौंबोपरस महाया महया कर्णस्त्र कर parama punya devaya guruvanshi sadanamaste hey santu hey devu santu om sam sam